थियोसॉफिकल सोसायटी पेरिस अब्दुल बहा ने कहा अब्दुल बहा ने कहा जब से मैं पेरिस आया हूँ मुझे थियोसॉफिकल सोसायटी के बारे में बताया गया है और मैं जानता हूँ कि यह सम्मानित तथा आदरणीय व्यक्तियों द्वारा गठित है आप सब ज्ञानी विचारशील तथा आध्यात्मिक आदर्शों के लोग हैं और मेरे लिए यह बड़े हर्ष की बात है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ ईश्वर का शुक्र है जिसने आज शाम हमें आपस में मिलाया मुझे इससे बड़ा आनंद हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग सत्य शोधक हैं। आप पक्षपात के बंधनों से मुक्त हैं, और आपकी उत्कट इच्छा सच्चाई को जानने की है सच्चाई को सूर्य के समान माना जा सकता है सूर्य एक देदीप्यमान अस्तित्व है जो सभी परछाइयों को नष्ट कर देता है ठीक उसी प्रकार सच्चाई हमारी मिथ्या कल्पनाओं का नाश कर देती है जिस प्रकार सूर्य मानवता के शरीर को जीवन प्रदान करता है उसी प्रकार सच्चाई उनकी आत्माओं को जीवन प्रदान करती है सच्चाई एक ऐसा सूर्य है जो क्षितिज के विभिन्न बिंदुओं से उदय होता है कभी कभी सूर्य क्षितिज के मध्य से उदय होता है ग्रीष्म ऋतु में सुदूर उत्तर से और शरद ऋतु में सुदूर दक्षिण से परंतु यह वही एक ही सूर्य होता है चाहे इसके उदय स्थल कितने ही भिन्न हो इसी प्रकार सच्चाई एक ही है यद्यपि इसका प्राकृत्य बिल्कुल भिन्न हो कुछ लोगों की आँखें होती है और वे देख सकते हैं ये लोग सूर्य की पूजा करते हैं चाहे वह क्षितिज के किसी भी बिंदु से उदित हो और जब ग्रीष्म ऋतु में उगने के लिए सूर्य शरद ऋतु का बिंदु छोड़ता है तो वे लागे जानते हैं कि उसे कहाँ ढूंढा जाए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल उस बिंदु की पूजा करते हैं जहाँ से सूर्य उदय हुआ था और जब यह अपने पूरे तेज के साथ किसी अन्य स्थान से उदय होता है तो वे लोग उसी पूर्व उदय स्थल पर अपना पूर्ण ध्यान जमाए रखते हैं अफसोस ऐसे लोग सूर्य के वरदानों से वंचित रह जाते हैं जो लोग वास्तव में स्वयं सूर्य की पूजा करते हैं केवल वे ही उसे पहचान पाएंगे चाहे वह किसी भी उद्यस्थल से प्रत्यक्ष हो और तुरंत अपने मुख उसके प्रकाश की ओर फेर लेगे हमें स्वयं सूर्य की आराधना करनी चाहिए न कि केवल इसके उदयस्थल मात्र की इसी प्रकार ज्ञानेयुक्त लोग सच्चाई की पूजा करते हैं चाहे वे किसी भी क्षितिज पर प्रकट हो वे व्यक्तित्व के बंधनों में बंधे नहीं होते परंतु सच्चाई का अनुसरण करते हैं और उसे पहचानने में समर्थ होते हैं चाहे वह कहीं से भी प्रकट हो यह वही सच्चाई है जो मानवता को उन्नति करने में सहायता देती है जो सभी उत्पन्न वस्तुओं को जीवन प्रदान करती है क्योंकि यह जीवन तरु है अपनी शिक्षा में बहाउला ने हमें सच्चाई की व्याख्या दी है और थोड़े शब्दों में मैं इस बारे में आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप इसे समझ सकने योग्य हैं।